नियंत्र प्रक्रिया में सूत्र आए लिखो पुस्तक और एक शाम करने वाले सूत्र भी सूत्र सूत्र लिखो देखा दो क्या सारे सूत्र संज्ञा पर कोई चले करके कहा का रूप स्वतंत्र कहाँ का रूप संस्कृत है या तेलुगु ये ठीक है, इसके है। कौन सर ठीक है उन सर है न कितना नहीं अरे ध्यान नहीं लिया धातु कर्म हो समान कर्तिका अच्छा है बात से क्या प्रत्यय होता है इसमें समान कर्तृ किस किस का किसके साथ किसका कर्ता समान होना चाहिए इच्छा की इच्छा के कर्ता और इच्छा कर्म इच्छा का कर्म इच्छा करता एक होना चाहिए हाँ कर्म और इच्छा का कर्म और इच्छा का हाँ इसी कर्म ना इसी ना इच्छा कर्म का कर्ता इच्छा का कर्ता एक हो जो इच्छा करता है इच्छा का कर्म कौन होता है जैसे पठन हो मिच्छति इच्छा का कर्म हो गया पठन पठन का कर्ता इच्छा का कर्ता एक हो जो इच्छा करता है स्वयं पढ़ने के लिए पटित्व इच्छा तब सन होगा शिष्य पठन तु तो इच्छा थी गुरु इच्छा का कर्ता कौन हो गया और इच्छा का कर्म, का कर्म क्या है पठन पठन का कर्ता कौन है शिष्य इच्छा के कर्म पठन का कर्ता शिष्य और इच्छा का कर्ता गुरु एक हो गया इसलिए सन नहीं होगा इसका पठन धातु का हो गया था क्या ना चले या संयंग हो गया था सं हो गया था अध धातु चलेगा अध धातु से सन करेंगे अध्यक्ष क्या अर्थ है अधभ क्षण सन तु, के सूत्र से होगा विग्रह क्या होगा अत्म इच्छति पहले तो पटित इच्छती यहाँ क्या होगा अत्व इच्छती अद धत् से तुम क्रियाएं लोग क्रिया क्रियाम अध कहो खाई से तब हो जाएगा अत्म इच्छती खाने खाने की इच्छा करता है इच्छा करता है जो चैत्र उत्तम इच्छा तो इच्छा का कर्ता कौन है चैत्र और कर्म क्या है भक्षण अधन अधन का कर्ता कौन खाएगा स्वयं खाएगा तो अदन का कर्ता भी चैत्र इच्छा करता चैत्र तो सन्न होगा और यदि चैत्र चाहता है अन्य कोई खाए चैत्र चाहता है पुत्र खाए दूसरे कोई खाए तो सन होगा सैम खाना चाहता चैत्र अत्तुम क्षति और सन की सूत्र से होगा धातु हो सन से आद अग्र सन उनसे सूत्र लग जाएगा लूंग सन और घसली सन पर रहते आद को घसली होता है घस अग्र स घस एग्र सन से शांत एकाच बुद्धि सन धाता ईटन से होता है शांति घस ब सती घस के आगे सहन से सूत्र लग सह श्यार्ध धातु के सादा तस्तः धातु के सह श्यार्ध धातु के में सूत्र में कितने पद है तीन दूसरा पद क्या है श्या सिया का कोई विभूति वचन बताना पड़ेगा सी आर्ध धातु के सी कहाँ का रूप है सप्तमी सकार का सकार आर्ध धातु का विशेषण यिन विधि तदाधा बाल ग्रहण मालूम है ये नधि तदंत यदि विशेषण का कोई किसका विशेषण होगा तो तदंत ग्रहण होगा और यस्मिन विधि तदादु ग्रहण अल ग्रहण करेंगे तो यशमिन सप्तम में तो ये जो विशेषण होगा उसका तदादि हो जाएगा सी सकार का तो सकारादो वन तो ई प्रत्यय ई प्रत्य प्रत्येक प्रत्यय ई धातु नहीं रीति समय उपसर्ग रीति धातु धातु का विशेषण री तो क्या होता रिकार आदो धातु पर तो सकार आदो आर्धातु के सी आर्ध धातु के अर्थ वा सकाराधि अर्ध धातुक पर हो तो सह सह क्या भी होती हाँ ष्ठी सकार को त तो हो जाएगा स्थान ष्ठी सकार को त तो हो जाएगा घस है आगे साधे आर्धातु को कौन है सन सन आर्ध धातु के सकार आधे है तो शादी आर्ध्यात्ते घस के सकारक को हो जाएगा घस के सकारक उत्तवन से क्या हो गया घत क्या माने गया घत स से दी हो जाएगा घत को द्वितोन से अभ्यास में घराइशे सो हो जाएगा कोश चु अभ्यास चर्च अभ्यास में क्या रहेगा ज घत सन्यत सं्यतः सूत्र से अ को हो जाएगा क्या मानेगा जिगत स इसकी धातु संज्ञा सनादा ता जिगत सकी धातु संज्ञा हुई तिप सब तो क्या बनेगा जिगत सती बोलो इसका रो बोलो जिगत सती सह गये यह कितने रुपए में है क्या नहीं कह है नहीं मध्यम पुरुष से बोलो जीघत शशि लीट लकार में धातु क्या है जिगत स आम होगा किस तरह तो तसे जिघत शाम चकार जिघत शाम हो इसे बन जाएगा लूट में क्या बनेगा जिगत सीता मध्यम पुरुष बोलो जिगत सीता सी ट में क्या मानेगा जिगत शिष्य क्या था तु तो जिघत स अनेक इट हो जाए जिघत शिष्य बोलो जिघत्यति लोट में जिघत्स तो जिघत सता उत्तम से क्या मेगा जिगत सावर सा? का उधर क्यों देखते हो जिगत सा मी नहीं होगा जिगत शाह मी, मी? एम एर जिगत सा नी, नी। लंगलकार बोलो अजी घ लांग में जिगत से ऐसा अच्छा लंगवा अभी दिल नहीं गए जिगत से बोलो जी जि, जिगत निरस्तेम निरस्तेतम निरस्तेतम निरस्तेतम निरस्तेम आस्लिम जिगत्यात जिगत जिखस, लंग लगाए में नी निश से चंग हो जाएगा क्या चंग हो गया अंग होगा चिल्ली को क्या होगा सिंच होगा धा तो सेठ अनिटी सेठ क्या बनेगा सिची बुद्धि परेशान बुद्धि हो जाएगी क्यों नहीं गंत होगा नहीं अच्छा उप, उपता मैं उपता एक होता तो क्या होता सीची बुद्धि पार्स मैं देश नहीं बदबा हल्त वृद्धि हो गया नहीं पहले हलंत है क्या बदबोष नहीं और एक नहीं इको गुण वृद्धि गुणवृद्धि क्यों होती अजिघत् बोलो अजिघत्त अजिघत् अजिघत् लिंग में अजिघत्ष्य बोलो अगे क्री धातु से स्न करेंगे कर्म इच्छा क्री से स्न करने से क्री अग्रे हैं क्री धातु सेठ अनेटल बाकी सब था अनिटी क्री क्या स्न करेंगे तो एक धातु को सीट बोला दी प्राप्त है निश्चित कौन करेगा एकाचि स्वन दीट नहीं होगा ये सूत्र लगेगा अजन गंग सनी अजंतांग हंतेमेश दीर्घो हलादो सनी अजंत हन धातु और गम अजादेश गमेश शनिच सूत्र से इनको गम्यादेश होता है वहां दीर्घ हो जाएगा सन हलाद का तो जब जला दी जला दी जाए। अच्छा, देख रखा है अनुवृत्ति कहा किसी के पास जला दू चाहिए झलादि कहता ईट नहीं हो तो ईट नहीं हो दीर्घ हो गया किसको देता क्री री को दीर्घ हो गया क्री स आगे स तो लग गया इको जल इगंता झलादि सन कित स्री क्री धातु तो इगंत है आगे सन प्रत्ये जलादि है झलादि कैसे हो गया शौचालय में आता ईट नहीं हुआ तो इसलिए कीत हो गया कितु उनसे गुण बुद्धि नहीं है गुण बुद्धि कुछ प्राप्त था क्या गुना प्राप्त था किस सूत्र से पर मे सार्वधातु आधातु कौन है किस किसूत्र से हाँ गुना नहीं उनसे लग जाए सूत्र रीत ही धातु हो ई हो जाएगा रपर हो जाएगा और वो हलीचे से दीर्घ हो जाएगा कि बन जाएगा क्या मानेगा किस आदेश पते सत्य हो जाएगा सैन्य से दीत हो जाएगा कुहु रस हो जाएगा चिकिर क्या बनेगा मानेगा धातु संज्ञा की सूत्र से चिक्कि सती बोलो इसका चिक्कि लेट में क्या मानेगा चिकित्सांचकारा चकारा हो जाएगा आम हो जाएगा लेट में लूटी में क्या मानेगा चिकित्सिता बोलो लेट में चिकित्सिति बोलो चिकित्सा उत्तम से क्या बनेगा चिकित्सा का चिकित्सा लंग में अचिक विद्यले में चिकित्सित चिकित्सय असली में चिकित्सा चिकित्सा चिकित्सा चिकित्सा में अच्छी अच्छी अच्छी अच्छी में बोलो बोलो कर्त जी किसती आगे भू धातु तो है भवित्म तो इच्छति भू से सन होगा किस से धातु कर्मण समान कर्तिका जी भवि तो इच्छति यहाँ इच्छा के इच्छा का कर्ता कौन है सह चैत्र आदि भवित इच्छा का कर्म क्या है कर्म का कर? इच्छा का कर्म क्या है अकर्म भवनम भवितम इच्छति भू धातु का कर्म है नहीं इच्छा का भवनम भवितम इच्छति भविन भवितम भवनम जो स्वयं रहन्य होना चाहता है तो भवितम इच्छा तो सन सन के सूत्र से धातु कर्मण क्या धातु था भू से सन हुआ सन के होने के बाद भू धातु से सन प्रति आर्धातु के ईट प्राप्त है कि सूत्र से भूदा तो सेठट है नईटी हे ईट प्राप्त है नही ईट निषेध करना की सूत्र हैं सन्नी ग्रह गुह सन्निग्रह गुहश्च ग्रहे गुहे ऋगंता गुहे ईंड सन्न इन्नस्यात ग्रह धातु है गुह संवरणी धातु उगंत धातु से सन को नहीं होगा उगंत भू है उट निषेध हो गया ईट निषेध से ईट नहीं होगा द्वित हो जाएगा भूस को द्वित्व हो जाएगा पूर्वभ्यास हलाय से सर अभ्यास रस्व अभ्यास चर्चा भू भू भू सू हो गया सत्र भवते रह भगवते रह लगे ना नहीं हाँ लीट पर यहाँ लिट पर में नहीं तेज़ भूभू सीप सप सप होने के सान के आए अगे सप क्या है अकस्वण दीर्घ हो जाएगा ना नहीं क्या है अतो गुणे हाँ अतोगुणे अकस्मण दीर्घ क्या नहीं हुआ अकस्मण दीर्घ का अपवादुण अपते में अतो गुणा क्या रूप बनेगा भू सती बोले रूप सन प्रत्यय में स को कैसे हो गया आदर्श प्रत्यय आदेश है प्रत्यय आदे प्रत्यय नहीं प्रत्यय नहीं प्रत्यय स प्रत्यय स आदेश प्रत्यय से जो सत्य हुआ वो सकार सकार प्रत्यय है क्या प्रत्यय क्या है स प्रत्यय या प्रत्येक अवयव है प्रत्येक अवयव आदेश प्रत्यय प्रत्य में आदेश क्या हो अथवा प्रत्येक अवय हो प्रत्येक अवयव है स स सकार या प्रत्यय है बुभू सति लिट में क्या बनेगा बभूष्याम्ब भा बभूष्याम्बू वो लूट में भूषिता बोलो लिट में बुबुसी भूभुषिष्यती बोलो मध्यम पुरुष हो क्या बना कितने सा है है उसमें दंत से कितने से कितने हैं दंते मृधन्य तो अंतिम बाला दंते लिटू लोटे में क्या बनेगा या सतु बोलो बबूसा बबूसाणी बुबुशानी बहु लंग में अब भूसत बोलो अब अब अब भूषत भू दीर्घ भू प्रस्व अबूषत अबूषत में भुषेत भूषेताम असली में भवुष्यात भुंग में अबूभूषित अबू सम हो गया अब अबूभू शिशु हाँ रिंग में ये सन प्रत्यय होकर के बनता है बुभुक्षा पिपासा जिगामिषा जिज्ञासा दिदृक्षा ये सब सन प्रत्यय है जिगमिषा पिपटी सा बने धातु है पिपटी सा बनेगा मालूम है अप्रत्यात कृदंती माता है पिपटी सा और सनासन से भिक्षा ओ हो जाएगा पिपटी सु जिज्ञासा धातु हो जाएगा वो करेंगे सनासन से बिचऊ तो जिज्ञासु अब जिज्ञासा हो जाएगा अप्रत्याय तो अहोग टाप हो जाएगा जिज्ञासा जिघमिषा पिपटिशा ये सब धातु तो सन प्रत्यय होकर गई बनता है दीप्सा लब्ध ये, ये हो गया सनअ प्रक्रिया हो गया आगे यंगंत प्रक्रिया धातु रेखाचो हला दे क्रिया समिहारे यंग पौन पुण्य भृषाते च्युते धातुरेकाचो हलादेंग सैत धातो एक हलादे पंच में तो एक यस् धातु एक वाले हलादी धातु से धातु कैसे होना चाहिए हलादी होनी चाहिए या धातु में कितनाच होना चाहिए एक धातु एकाच्लादे यंग प्रत्यय होगा किसी अर्थ में क्रिया समभिहारी क्रिया समिहार क्रिया समभिहार का दो अर्थ है बार बार करे तो समिहार होता है अधिक अर्थ में भी होता है पौन पुण्य ये अर्थ पुनः पुनः हो करता है पुनः पुनः होता है तो हो जाएगा और भ्रषार्थ अधिकम होती बार बार होता है अथवा अधिक होता है कोई बार बार चिल्लाता है नहीं तो जोर से चिल्लाता है एक बार चिल्ला है जोर से चिल्लाता है अथवा नहीं तो धीरे धीरे बार बार पकड़ता है दोनों अर्थ में धातु से यंग हो जाएगा औलादी धातु से भू धातु पुनः पुनः पुनर्भवती पवनपुण्य न भवती अथा भृशम भवती भृश यथाश तथा अत्यधिक होता है तो भू धातु से यंग हो जाएगा किस से यंग होगा भू अगर यंग य यंग कार से गीत हो गया भू य ये यद धातु के सार्वधातु के ईट प्राप्त है ईट प्राप्त नहीं बोला दिन नहीं ईट नहीं होगा भू अगर य उसको द्वित्व करने के लिए सूत्र क्या आया पहले सं को दा भू यू दित हो अभ्यास में पुरो अभ्यास पूरा से हला क्या रहेगा भू भू यातु संज्ञा ऐसा पहले सूत्र लगा दो गुणो यंग लुको अभ्यास से गुनो यंगी यंग लुकी से परत यंग लुक हमें यंग और यंग लुक दोनों लेने के लिए दिवोचन कर दिया अभ्यास को गुण हो जाएगा यंग परमो हो यंग लुक हो ये तो अंग परम है आगे पढ़ के आएगा यंगोची के सूत्र से लुक हो जाएगा विकल्प से यंग का लुक हो जाएगा तो भी ये सूत्र तो लगेगा अभ्यास में गुण अभ्यास को गुण हो जाएगा भो में एक को गुण होता है उक को हो जाएगा गुण ओ भो हो जाएगा इको गुणवृद्धि एक सूत्र है जहाँ गुणवृद्धि गुणवृद्धि शब्द से उच्चारण कर विधान करते एक को होता है अभ्यास को तो कहा गया अभ्यास में ई क्यों को गुण होगा अभ्यास में क्या अभ्यास में है भू ई के उसमें करने उ को गुणकर्ण से ओ हो गया भो भू क्या हो गया भो भू इसकी इसी की धातु संज्ञा है कि सत्य तो से संदि कौन है मालूम है यंग लिख कर दिखाओ तो किसका मालूम में दिखते हैं कितने को मालूम है उसका करो ए, ए? नहीं फ्लो को लेकर याद है नहीं कितने को याद है हाथ उठाओ एक दो तीन आधा <laughs> अच्छा हाँ लिख दो लिख दो नहीं, जो नहीं हो कल को लिखेंगे नहीं तो इससे बोलते हैं पता नहीं कौन कौन है पहले लिखा था ढूंढते हो गया अचारी ना अचारक्यू आचार्य अचारक अचारक्यू अचार की की की नहीं नहीं Hmm. <coughs> क्या धातेंगे किसकी हो गई अभी बो किसकी बो भू य क्या प्रत्ययत में हुआ था यंग यंग गीत तो सत्र लग जाएगा आत्मने आत्नपद देखो आत्मने पदम आत्मनिपदम पदम से बो तो आएगा सब होगा क्या बनेगा ते क्या मान गया बे बो फिर बोलो बेबूनते बो बो क्या हाँ बोलो फिर बोलो बोभियाते शीघ्र पुनः पुनः पुनःतिशयन में बोभू थे क्या दादी आम किस होगा भूयांचक्रे बोलो भूचक्रे आम प्रत्यवत क्रियो प्रयोग से लगता है आम प्रत्यवत आम प्रत्यय के प्रकृति के समान आत्मनिबद्ध हुआ लीट में क्या लूट में क्या मानेगा बता लीट में वो बोलो बिशे लोट में लगे न बो भू बो भूया भई लंग में अब भूय बूए तो आत्मा असली में बु बो शिष्ट बोलो डो भे लुंग में अबो भूष्ट बोलो अबो भोई अबो भोई डी ध्व तो हो जाएगा अब लिंग में अब भविष्य